ष शांतिष शांति ही ओम। हम वेदोक्त धर्म की चर्चा कर रहे हैं मनु महाराज ने वेद के बारे में कहा वेदो खिलो धर्म मूलम वेद जो है समस्त धर्म का मूल है अर्थात क्या कर्तव्य है क्या आकर्तव्य है किससे लाभ है किससे हानि है यदि समस्त बातों की जानकारी करनी हो तो हमें वेद से करनी चाहिए तो उन्होंने वेद के बारे में कहते हुए एक जगह लिखा पितृ देव मनुष्याणाम वेदचक्षु सनातनम् अशक्यम च प्रमेय च वेद शास्त्र स्थिति कहता है कि संसार में जो तीन तरह के लोग हैं जिन्हें हम पितर कहते हैं देव कहते हैं मनुष्य कहते हैं ये पितर देव मनुष्य कौन होते हैं क्या पशु मनुष्यों की तरह ये भी कुछ पितर अलग होते हैं देव अलग होते हैं कहता है नहीं जो हमारे से समाज में समझ में आयु में बड़े हैं वो पितर कहलाते हैं जो ज्ञान में बड़े हैं अनु वो देव कहलाते हैं जो अपनी योग्यता से बड़े हैं वो देव कहलाते हैं तो पितृ जो विद्वान हैं वो देव कहलाते हैं तो पितृ देव मनुष्याणा मनुष्य जो सामान्य व्यक्ति है वो देवता जो विद्वान है वो पितर जो बड़े हैं अनुभवी हैं वो वो कहता है ये तीनों ही जिस एक चीज़ से चलते हैं या तीनों को जिस एक चीज़ से चलना चाहिए वो है वेद क्यों है वो पितृदेव मनुष्याणाम वेद चक्षु सनातनम सनातन चक्षु है जैसे ये मनुष्य ये प्राणी जब से पैदा हुआ है इसके अंदर आँख लगी हुई है और ये अपनी आँख से ही सारा व्यवहार करता है सारा व्यापार करता है यदि ये, ये आँख नहीं हो तो ये कुछ भी नहीं कर सकता इसके लिए सारा संसार अंधकार जैसा हो जाता है जैसे अंधकार में मनुष्य विवश होता है अकिचित कर होता है उसकी क्षमताएं सीमित हो जाती हैं लेकिन वही व्यक्ति जब आँख वाला होता है तो इस संसार को देख सकता है इसकी विशालता का अनुभव कर सकता है इसके अंदर इच्छित कार्य मार्ग पा सकता है तो इसलिए मनु महाराज ने कहा है कि पित्री देव मनुष्याणाम वेदश्चु सनातन तो अप्रत अशक्यम अप्रके वेद अप्रमेय च वेद शास्त्रमिति स्थिति अर्थात इसकी इसका महत्व तो क्या है इसका महत्व तो ये है कि ऐसी बात हमारे कह सामर्थ्य में नहीं है जो हम कह सकें अर्थात जो निर्णय जो सर्वोच्च बात जो सर्वोच्च विचार हमको वेद में प्राप्त है उसका बड़प्पन इसलिए है कि वो बड़ा विचार उसके बारे में हमारी तर्कना शक्ति हाँ उसके लिए हम विशेष रूप से कुछ करने में असमर्थ होते हैं अशक्यंच प्रमेयंच हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और उसको कहना तो बहुत दूर की बात है तो ऐसा जो ज्ञान है उसको वेद कहा है तो मनु महाराज कहते हैं पितृदेव मनुष्याणाम वेदश्चु सनातनम अशक्यं च प्रमेय वेद स्थिति तो ये वेद की जो भावना है ये धर्म का निर्णय करने वाली होती है इसलिए मनु महाराज कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो धार्मिकता है जो धर्म की कसौटी है वो कसौटी वेद ही है उन्होंने धर्म की परिभाषा जैसे लक्षण धर्म की है वैसे ही धर्म को पहचानने के जो स्तर हैं धर्म को पहचानने की जो कसोटियाँ हैं धर्म पर चलने की जो सीढ़ी हैं उनका वर्णन करते हुए भी उन्होंने कहा है कि वेद स्मृति ही सदाचार स्व से चियमात्मन एक तत्त चतुर्विधम प्राभु साक्षात धर्म से कहता है कि जो मनुष्य है वो किन किन परिस्थितियों में क्या क्या करता है और कैसे उसको समझता है तो वो चीज़ क्या कब धर्म है इसको कैसे पता करें? वो कहते हैं सबसे बड़ी चीज़ सबसे पहली चीज़ सबसे मुख्य चीज़ वेद है अर्थात उसको जानने से उसको पढ़ने से उसके अनुकूल अनुकूल आचरण करने से मनुष्य को पता लगता है कि ये धर्म है उसके बाद जो हमारे सामने दूसरे ग्रंथ हैं जिन्हें हम स्मृति कहते हैं जो शाश्वत धर्म है वो वेद है जो युग धर्म है वो स्मृति है स्मृतियाँ अपने निर्णयों को समय समय पर बदलती रहती हैं कोई चीज़ इस युग में ठीक है वो दूसरे युग में अपेक्षित रूप से गलत हो सकती है वो अनुचित समझी जा सकती है तो उनका जो निर्णय होता है जो चीज़ बदलना संभव है और जिसके हानि लाभ समय समय पर बदल सकते हैं आज किसी के लिए लाभदायक हैं और कल किसी के लिए नुकसानदेह होते हैं तो ऐसे धर्मों की जिस चर्चा जिस ग्रंथ में होती है हम उन्हें स्मृतियां कहते हैं तो वेद का जो विचार है वेद का जो धर्म है वो शाश्वत है और सबके लिए सभी स्थानों के लिए सब समयों के लिए समान रूप से लागू होता है लेकिन स्मृतियों का धर्म जो है वो काल के हिसाब से अन, बदल जाता है जो बात आज से सौ साल पहले दो साल पहले पाँच साल पहले उचित थी वो आज नहीं हो सकती उस समय ये नियम था समाज ऐसा करेगा लेकिन आज की शिक्षा ने आज के वातावरण ने उन नियमों को व्यर्थ बना दिया उनकी कोई कीमत नहीं रही उनका कोई मूल्य नहीं रहा तो वो जो परिस्थिति है वो स्मृतियों के द्वारा है कुछ बातें और भी इससे नीचे की श्रेणी में आती हैं इतने बड़े जन समुदाय में एक ही तरह से काम नहीं होता है एक ही तरह से व्यवहार नहीं होता है वो व्यवहार कुछ छोटे छोटे समूह अपने हित और अहित को विचार करके निर्णय करते हैं तो वो जो विचार है उनको सदाचार कहते हैं सज्जनों का जो विचार है सज्जनों का जो आचार है सज्जनों की जो मान्यता है जो बड़े लोग जिनको हम समाज में कहते हैं वो बड़े लोग मिलकर के यदि किसी बात को स्वीकार करते हैं तो वो बात मान ली जाती है उसे ठीक मान लिया जाता है उसे धर्म समझ लिया जाता है उसे स्वीकार कर लिया जाता है और अंत में यदि व्यक्तिगत जब हम कोई चीज़ अनुभव करते हैं कि हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए उचित है अनुचित है उस समय एक मूल परिस्थिति है यदि हमको वो चीज़ बाहर कहीं से सिद्ध नहीं होती है हमें लगता है कि वेद से हमें उसका बोध नहीं हुआ है या वेद तक हमारी गति नहीं है वो स्मृतियों में भी उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कोई उसका विधान नहीं है हमें कुछ पता नहीं चल रहा है सदाचार्य जो समाज के लोग हैं वो उसको कितना स्वीकार करते हैं नहीं स्वीकार करते हैं उससे हमारे हानि लाभ प्रभावित नहीं हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए तो वो कहता है स्वस्थ प्रियमात्म क्योंकि आत्मा का एक स्वभाव है आत्मा शुद्ध है आत्मा पवित्र है आत्मा नित्य है आत्मा मुक्त स्वभाव है इसलिए जब आत्मा के अंदर से जब कोई आवाज़ उठती है आत्मा के अंदर कोई बात विचार बनता है तो हमारे हित आहित के लिए वो सर्वोपरि होता है तो जो व्यक्तिगत हित आहित हैं वो हमारे अपने विचार से आने चाहिए जो समूह के हित आहित हैं वो हमारे अंदर जो मार्गदर्शक बड़े जन हैं अनुभवी जन हैं वृद्ध जन हैं उनके अनुसार आने चाहिए और जो युग के अनुसार क्या करना चाहिए वो स्मृतियों के धर्म हैं उनके कानून के धर्म हैं मान्यताओं के मर्यादाओं के धर्म हैं उनके अनुसार आना चाहिए और जो शाश्वत धर्म हैं सत्य है न्याय है धैर्य है जो भी पवित्रता है ये शाश्वत हैं इनका निर्णय हमें वेद के द्वारा ही किया जाता है किया जाना चाहिए तो इस तरह से हमारे अंदर कौन किस समय किस बात को बताने के लिए उपयुक्त है ये बात मनु महाराज ने कही इसी बात को यदि हम एक और स्थान पर देखें तो उपनिषदों में एक प्रसंग आता है और उपनिषदों के उस प्रसंग में कि भई एक व्यक्ति को हम सिखाते तो हैं एक व्यक्ति को बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लेकिन एक समझने की बात है कि काम दुनिया में इतने होते हैं परिस्थितियाँ इतनी होती हैं सबके साथ अलग अलग होती हैं ऐसी स्थिति में कोई भी एक निर्णय हम ऐसा नहीं दे सकते कि उसको सब का सब बताकर सिखाकर भेज दें कि जब भी उसके सामने कोई समस्या आए और वो उसका समाधान सहज रूप से कर ले या उसके पास खोजने पर वो समाधान मिल जाए ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता तो क्या करना चाहिए तो ऋषि कहते हैं देखो यदि तुम्हारे सामने ये परिस्थिति हो कहीं तुम्हें संदेह हो किसी के कहने में संदेह हो या किसी के आचरण में संदेह हो क्या करना चाहिए क्या धर्म है क्या अधर्म है क्या उचित है क्या अनुचित है क्या हमारे लिए ठीक है क्या हमारे लिए गलत है तो वो ऋषि कहते हैं कि वहाँ आपको निर्णय करते समय देखना चाहिए त यथाते कौन से धर्म कामा ऐसे मनुष्यों को ढूंढो समाज में जो धार्मिक हों अलुकहा जो रूखे ना हों और जो स्नेही हों ये अलुक्षाहा धर्म कामहा यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्ते था तो वो ये कहता है कि ते वृत्त भी चिकित्सा ते तुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसा तेरे मन में यदि संदेह पैदा हो जाए तत्र ते जो वहाँ पर बड़े लोग हैं वो जैसा करते हुए तुझे दिखाई दें या जैसा करने के लिए वो तुझे कहें वैसा तुझे कर लेना चाहिए ऐसे लोगों की कसौटी है वो पक्षपात रहित तो हों वो अनुदार न हों वो कठिन क्रूर न हों और वो सहज सौम्य सद्भावी हों ऐसे व्यक्ति जैसा करते तुझे दिखाई देते हैं उसको तुझे ठीक मान लेना चाहिए वो कहते हैं अथः व्याख्यात यदि किसी ने कोई बात कही वो कही बात उचित है या अनुचित है तब तुझे क्या करना चाहिए कहता है व्याख्यात श्रुते ये वहाँ पर धर्म कामहाँ जो धर्म की कामना करने वाले विद्वान लोग हैं अलूक्ष यथाते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्ते था अर्थात जैसा आचरण जैसा कथन वो करते हैं या उनको स्वीकार है वैसे तुझे भी स्वीकार कर लेना चाहिए तुझे भी वैसा मान लेना चाहिए तो धर्म के बारे में निर्णय करने के लिए शास्त्र हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियाँ बहुत सारे विचार उपस्थित करता है, और अंतिम जो निर्णय होता है जो सबके लिए निर्णय होता है वहाँ तो हम उसके अनुसार चल सकते हैं लेकिन जहाँ हमारे व्यक्तिगत हिताहित का निर्णय करना होता है तो वहाँ हमारी आत्मा के विवेक को ये अधिकार दिया गया है कि वो हमारे अंदर जो विचार अपने हित के लिए है वो तब तक हमें करने चाहिए स्वीकार जब तक उनसे किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचती। ऋषि दयानंद ने दसवें नियम में आर्य समाज में यही चर्चा की है कि मनुष्य को व्यक्तिगत कामों में स्वतंत्र रहना चाहिए और सर्वहितकारी कामों में सब परतंत्र रहें अर्थात हमारा जो व्यक्तिगत हानि लाभ है जिसके लिए उसने कहा है कि जो आत्मा का विषय है उसमें तो हम स्वतंत्र हैं लेकिन जो समाज की बात है जहाँ सबसे जुड़े हुए हैं वहाँ हमें भले ही कुछ और अच्छा लगता हो लेकिन उसका प्रभाव समाज पर पड़ता हो तो वो चीज़ हमें करने के लिए अनुमति नहीं है अर्थात हमें वो मर्यादा का पालन करना होगा कि जो काम सबके लिए हितकर है वही हमारे लिए धर्म कहलाएगा जो काम मेरे लिए हितकर है और दूसरे के लिए अहितकर है हानि पहुँचाने वाला है तो वो काम धर्म की श्रेणी में या धर्म की कोटि में नहीं आएगा इसलिए एक इस अंतर को समझना धर्म की जो आवश्यकता पड़ती है धर्म की जो मजबूरी है ये विकल्प नहीं है ये ऐसा नहीं है कि हम बिना धर्म के चल सकते हो हों ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कोई समाज कोई देश कोई समुदाय बिना धर्म के रह सकता हो धर्म तो उसके लिए अनिवार्य है क्योंकि धर्म एक व्यवस्था का नाम है एक नियम का नाम है वो एक मर्यादा है ये व्यवस्था ये नाम ये मर्यादा हमारे द्वारा बनाई जाती है हमारे द्वारा निर्धारित की जाती है स्वीकृत की जाती है तो जो परमेश्वर ने बनाया है उसके लिए व्यवस्थाएं परमेश्वर ने निर्धारित की हैं और जो काम मनुष्य करता है मनुष्य समुदाय करता है उसके लिए मनुष्य समुदाय ही नियम बनाता है तो मनुष्य के बनाए नियम भी धर्म हैं ईश्वर के बनाए नियम भी धर्म हैं ईश्वर के बनाए हुए नियम ईश्वर की बनाई हुई वस्तुओं के लिए लाभदायक हैं और उनका उनको खंडित करना उनको न मानना उनका विरोध करना उस वस्तुओं का नुकसान करने वाला होता है हानि देने वाला होता है लेकिन जो मनुष्य समाज के द्वारा जिन नियमों को स्वीकार किया गया है या जो नियम बनाए गए हैं वो नियम समाज के हित के लिए होते हैं इसलिए हमें उन नियमों का उन मर्यादाओं का उन धर्मों का वहाँ पालन करना चाहिए करना होता है इसलिए समाज में मैं क्या चाहता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है मैं जो करता हूँ मैं जो चाहता हूँ उससे समाज को क्या हानि और लाभ होता है ये महत्वपूर्ण है इसीलिए यहाँ पर जो चार स्तर स्तर बताए गए धर्म के उन चार स्तरों का अभिप्राय इतना ही है कि जो चीज़ निरंतर होने वाली है सदा होने वाली है जो सदा करने वाला है उसका जो नियम है उसके नियम को हम वेद कहते हैं उसके नियम को प्रकृति का नियम कहते हैं उसके नियम को हम शाश्वत नियम कहते हैं और जो हमारे समय के अनुकूल आज की परिस्थिति के अनुकूल आज के लोगों ने जिस बात पर विचार करके नियम बनाया है उसे हम स्मृति कहते हैं युग धर्म कहते हैं कानून कहते हैं विधान कहते हैं मर्यादा कहते हैं और जो लोग हमारे समूह के बीच में काम करना चाहते हैं वो मान्यताएं हैं हमारी अच्छा हमारा समुदाय ये मानता है उनका समुदाय ऐसा मानता है इस देश की लोग ऐसा मानते हैं उस देश के लोग वैसा मानते हैं ये मान्यताएं हैं तो ये मान्यताएं तो बदलती रहती हैं एक समूह से दूसरे समूह में बदलती हैं स्मृतियाँ इस युग से दूसरे युग में बदल जाती हैं और जो व्यक्तिगत चीज़ है वो उसके आधार पर उसका विवेचन उसके अनुभव से होता है उसके हानि लाभ से उसका नियंत्रण होता है तो पूरे निर्माण का हानि लाभ वेद के धर्म से निर्धारित होता है जो काल की अवधि में किया गया हानि लाभ समाज के देश के साथ या परिस्थिति के साथ वो स्मृतियों के द्वारा होता है और जो समुदाय का हानि लाभ होता है उसका निर्णय सामुदायिक नियमों के द्वारा होता है और व्यक्तिगत जो काम होते हैं उनके हानि लाभ का निर्धारण हमारी आत्मा से होता है हमारी व्यक्तिगत विचार से होता है हमारे चिंतन से होता है तो इसलिए मनु महाराज कहते हैं कि भाई चार जो हैं धर्म के साक्षात लक्षण हैं अर्थात ये चार बातें धार्मिक होने के लिए इनसे सहायता ली जा सकती है इन पर विचार किया जा सकता है और यदि ये, ये चारों बातें का सहयोग हम लेते रहें तो हमारे जीवन में जो मार्ग है वो प्रशस्त हो सकता है जैसा कि निवेदन मैंने आपसे किया कि धर्म अनिवार्य है वैकल्पिक विषय नहीं है ऐच्छिक विषय नहीं है अंतर इतना ही है कि आप किस वस्तु के लिए कौन सा नियम काम में लेना चाहते हैं तो कब वेद का नियम काम में लेना है कब आपको स्मृतियों का नियम काम में लेना है कब परंपराओं का नियम काम में लेना है मान्यताओं का नियम काम में लेना है और कब आपको अपनी इच्छा के अनुसार काम करने का नियम आपने काम में लेना है या पालन करना है तो जब हम धार्मिक बनते हैं इन बातों का विचार करते हैं तो हमारे धर्म का निर्णय करने में हमें बहुत सुविधा होती है और हम अपने आचरण को धार्मिक बना सकते हैं ओ Sarvam shanti, shanti reva shanti, shamam shanti re di. Oh, shanti, shanti, sh.